टॉक no जो घर बारे आपना नंबर वन मेरे पूरी आज जीवन एक रहस्य है आवाज नहीं आ रहा ना थोड़ा बढ़ाओ वो माइकिल जीवन एक रहस्य है जिसे हम जीवन जानते हैं जैसा जानते हैं वैसा ही सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ है जो अनजाना ही रह जाता है शायद सब कुछ ही अनजाना रह जाता है जो हम जान पाते हैं वो ऐसा ही है जैसे कोई लहरों को देख कर समझ ले कि सागर को जानती है लहरें भी सागर की हैं लेकिन लहरों को देख के सागर को नहीं समझा जा सकता। और जो लहरों में उलझ जाएगा वो सागर तक पहुंचने का शायद मार्ग भी न खोज सका असल में जिसने लहरों को ही सागर समझ लिया उसके लिए सागर की खोज का सवाल भी नहीं उठता जो दिखाई पड़ता है हमें वो जीवन के सागर पर लहरों से ज्यादा नहीं जो नहीं दिखाई पड़ता है वही सागर है जो नहीं दिखाई पड़ता है वही वस्तुतः जीवन जो दृश्य है वो सब कुछ नहीं सब कुछ का अत्यल्प छोटा सा अंश है जो अदृश्य है वही सब कुछ है। लेकिन हम सब दृश्य पर ही अटक जाते हैं और अब तक नहीं पहुंच पाते जो ज्ञात है वो अणु भी नहीं है और जो अज्ञात है वो विराट है लेकिन हम सब णु को ही विराट समझ लेते हैं और और जीवन की जो यात्रा विराट तक तो पहुंच सकती थी वो अणु के इर्द गिर्द ही घूम घूम के नष्ट हो जाती है जीवन रहस से जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब है कि जितना ही हम जानेंगे उतना ही जानने को सदा और भी मुक्त और खुला हो जाएगा जितना हम जान लेंगे उतने जानने से जीवन समाप्त नहीं होगा बल्कि जितना हम जानेंगे उतना ही हमारे ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाता है। जो जितना ही जान लेता है उतना ही बड़ा अज्ञानी हो जाता है। इस जगत में अज्ञानियों के सिवाय ज्ञानी होने का भ्रम और किसी को भी नहीं हो ज्ञानी को तो दिखाई पड़ने लगता है कि सब कुछ अज्ञात और मुझसे बड़ा अज्ञानी कौन जितना ही हम जानते हैं उतना ही जान नहीं पाते बल्कि जानने वाला ही धीरे धीरे खो जाता है। जितना ही हम खोजते हैं खोज पूरी नहीं होती खोजने वाला ही समाप्त होता है। इसलिए कहता हूं जीवन रहस्य है मिस्ट्री है जीवन पहेली नहीं है पहेली और रहस्य में कुछ फर्क। है पहली हम उसे कहते हैं जो हल हो सके रहस्य उसे कहते हैं कि जितना हम हल करेंगे उतना ही हल होना मुश्किल होता जाए पहली उसे कहते हैं कि जिसकी जिसकी सुलझ जाने की पूरी संभावना है क्योंकि तो पहेली को जानबूझकर उलझाया गया है उलझन बनाई हुई है निर्मित जीवन पहली नहीं उसके उलझन बनाई हुई नहीं निर्मित नहीं किसी ने उसे उलझाया नहीं सिर्फ सुलझाने वाले ही उलझे में पहुंचा जीवन रहस्य उसका मतलब यह कि सुलझाने की कोशिश की तो उलझ जाएगा और अगर सहज स्वीकार कर लिया तो सब सुनता होगा जीवन रहस्य उसका अर्थ ये है कि हम कहीं से भी यात्रा करें और कहीं की भी यात्रा करें अंत तक जहाँ हम पहुंचेंगे वो वही जगह होगी जहां से हमने शुरू किया जीवन व्यवस्था का अर्थ है कि जो प्रारंभ का बिंदु है वही अंत का बिंदु ही और जो साधन है वही साधु भी और जो खोज रहा है वही खोजा जाने वाला ही इस रहस्य इस जीवन की निश्चित कुंजी भी है सीक्रेट की भी है उस कुंजी को समझने खोजने ही हम यहां उपस्थित हुए पहली बात जगत के विचार से खोजे जाएगा जीवन को वो उलझा लेगा विचार कुंजी नहीं है कुंजी का धोखा कितना ही हम विचार करें जितना हम विचार करेंगे उतना हम जीवन से दूर चलेगा जितना हम विचार करते हैं उतना ही सत्य से हमारा सास बहुत चला उन्हीं क्षणों में हम सत्य से निकट होते हैं जब हम विचार से बाहर होते हैं जो विचार करेगा वो भटक जाए इसलिए इन चार दिनों में मैं आपको विचार करने को नहीं कहूँ इन चार दिनों में हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे थिंकिंग नहीं विचार नहीं एक्सपीरियंस की अनुभव की अनुभूति की कोशिश करेंगे अनुभूति ही कुंजी है वे जो इस रहस्य को जानना चाहते हैं खोलना चाहते हैं उगाना चाहते हैं उनके लिए अनुभूति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है लेकिन अक्सर ही अनुभूति की जगह हम विचार में उलझ जाते हैं हम सोचने लगते हैं कि सत्य क्या है हम सोचने लगते हैं कि जीवन क्या है हम सोचने लगते हैं मृत्यु क्या है हम सोचने लगते हैं और जितना हम सोचते हैं उतना ही हम सिद्धांतों को तो पा लेते हैं लेकिन सबसे को पाने से वंचित रहता सब सोचना अंततः सिद्धांत दे सकता है मृत मरे, मरे हुए सब सोचना शास्त्र दे सकता शा है मृत मरे हुए सब सोचना पहेलियां दे सकता है खुद की बनाई हुई खुद की समझाई हुई लेकिन सोचने से कोई सत्य तक न कभी पहुंचा है न कभी पहुंच सकता है तो पहली बात तो आज की रात जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये साफ ठीक से समझ लें कि हम यहां कुछ सोच विचार के लिए इकट्ठे नहीं हुए यहां हम किसी अनुभव के लिए इकट्ठे हुए हम कुछ सोचना नहीं चाहते हम कुछ जानना चाहते हैं हम भोजन के संबंध में विचार नहीं करेंगे हम स्वाद लेना चाहते हम तैरने के संबंध में शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हम तैरना ही चाहते हम फूलों के सौंदर्य के संबंध में सिद्धांतों में नहीं जाएंगे हम तो सीधा फूल को ही अपनी नाक पर रख लेना चाहते <laughs> नहीं हम प्रेम के संबंध में किसी विचारणा में उलझने की आकांक्षा नहीं रखते हम तो प्रेम में डूब जाना चाहते अनुभव का अर्थ है हम उतरना चाहते हैं डूबना चाहते हैं खोना चाहते हैं सोचने का नहीं सोचने का कोई सवाल नहीं जो भी सोचता है वो किनारे पर बैठा रह जाता और किनारे पर बैठकर कोई कितना ही सोचे जन्मों जन्मों तक तब, तब भी कहीं नहीं पहुंच पाता बस किनारे पर ही बैठा रहता ऐसा नहीं है कि कोई और किनारे पर बैठा होगा हम भी जन्मों से सोचने के किनारे पर बैठे ऐसा तो कोई भी नहीं है जो पहली बार जिंदगी के किनारे पर बैठा हो हम बहुत बार जिंदगी के किनारे पर बैठे उस सब का कोई हिसाब लगाना मुश्किल है गणना करनी मुश्किल है कि हम जीवन के तट पर कितनी बार बैठ चुके हैं अनंत है वो यात्रा अनथीन है वो कथा लेकिन बार बार हम सोचते ही रहे हैं और बार बार हम सोच सोच के मरते रहे जान नहीं पाए है उसे जो सदा निकट था सोचने वाला कभी भी नहीं जान पाता सोचने वाला जो निकट है उससे भी दूर चला जाता है आप मेरे पास में बैठी हूं और मैं आपके संबंध में सोचने लगूं तो मेरे और आपके बीच हजारों मील का फासला हो जाए फूल पास में खिला हो और मैं फूल के संबंध में सोचने लगूं तो मैं फूल से दूर निकल जाता हूं सोचना दूरी अनुभव निकटता जीवन के रहस्य की पहली कुंजी अनुभूति पर जोर देती लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि विचार मत करना अर्थात विश्वास करना नहीं विश्वास करने को भी मैं आपसे नहीं कहता ऐसे दिखाई पड़ता है कि विश्वास शायद विचार का विरोधी है, है नहीं जो थोड़ा कम विचार करते हैं वो विश्वास कर लेते हैं विश्वास भी विचार की ही बहुत मध्यम धीमी सी मात्रा है जो तो थोड़ा ही सोचते हैं वो विश्वास कर लेते हैं जो ज्यादा सोचते हैं वो अविश्वास पर पहुंच जाते हैं। विश्वास भी विचार ही है थका हुआ हारा हुआ विश्वास भी अनुभव नहीं ना है न विचार अनुभव है न विश्वास अनुभव है अनुभव दोनों से नहीं मिलता अनुभव मिलता है प्रयोग से एक्सपेरिमेंट से कोई वैज्ञानिक विचार नहीं कर रहा है और न कोई वैज्ञानिक विश्वास कर रहा है अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है आपको मैं किस प्रयोगशाला में ले जाऊ जीवन के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं आप ही प्रयोगशाला हैं। आपको मैं आपके भीतर ही ले जाना चाहूंगा जीवन की तलाश के लिए कहीं किसी और लेबोरेटरी में किसी प्रयोगशाला में किसी कांच की परख नली में जांचने की जरूरत नहीं है आप ही अपने भीतर जीवन के पूरे जागते हुए रूप हैं। अगर भीतर जा सकें तो जीवन की प्रयोगशाला में आप प्रवेश कर जाते हैं ये न तो विश्वास से होगा न ये विचार से होगा ये भीतर प्रवेश संकल्प से होता है इसलिए इस कुंजी का दूसरा सूत्र संकल्प विल कितना तीव्र संकल्प भीतर प्रवेश का उतनी ही तीव्रता से भीतर प्रवेश हो जाता एक मित्र ने मुझे अभी एक छोटी सी घटना लिख के भेजी कनाडा में एक अभिनेता हुआ चार्ल्स कार्लगन मरने के दस साल पहले उसने वसीयत की और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मेरी कब्र मेरे गांव में ही बनाई जाए। उसका गांव कनाडा के पास प्रिंस द्वीप में एक छोटे से द्वीप पर है मैं अपने ही गांव में दफनाया गा जाऊं लेकिन जब उसने वसियत की थी तब उसके पास रुपए भी थे इज्जत भी थी अभिनेता की इज्जत और रुपए का कोई भरोसा नहीं ऐसे तो किसी की इज्जत का और रुपए का कोई भरोसा नहीं फिर अभिनेता की इज्जत और रूपया जब वो मरा तब वो बिल्कुल भिगभंगा था लोग उसे भूल चुके थे फार्गाटन फेसिस में भूमे गए चेहरों में उसकी गिनती हो गई थी और मरा भी तो अपने गांव से 2000 मील दूर मरा मरा वो टैक्सास में कौन फिक्र करे उसकी वसियत की कौन उसे पहुंचाए उसके पास कफन के पैसे भी नहीं थे वो भी गांव के लोगों ने भरे थे उसे 2000 मील की यात्रा कौन कराए गांव के लोगों ने उसे दफना दिया मरते वक्त आखिरी क्षण भी उसके ऑंठ पर एक ही बात थी आखिरी बात भी उसने यही कही कि कुछ भी करके मुझे मेरे गांव भेज देना और जिस दरख्त के नीचे मैं पैदा हुआ था उसी दरख्त के नीचे मुझे दफना देना लेकिन कैसे उसे पहुंचाया जाए मर गया तो लोगों ने उसे दफना दिया वहीं 2000 हजार मील दूर उस रात एक बहुत हैरानी की घटना घटी उस रात अचानक तूफान आ गया ऐसा तूफान जैसा की कोई संभावना ही न थी वृक्ष उखड़ गए मकान गिर गए जिस वृक्ष के नीचे उसे दफनाया था वो वृक्ष उखड़ गया जड़ों सहित और उसकी लाश भी उखड़ गई एक लकड़ी के ताबूत में उसे गड़ाया गया था वो ताबूत सहित लाश बाहर आ गई समुद्र वाहन से दो मील दूर था तूफान ढक के दे दे के उसकी लाश को उसके कफन को सागर तक पहुंचा दिया और दो मील उस मुर्दे ने जाकर प्रिंस दीप के किनारे जाके लग गया जहां वो पैदा हुआ था जब लोगों ने उस ताबूत को खोला तो सारा शरीर गल गया था सिर्फ चेहरा बिल्कुल साबुत बच गया था वो पहचान गया कि वो तो चांद कालगन है उनके गांव का पैदा हुआ अभिनेता उन्होंने उसे उसी वृक्ष के नीचे दफना दिया जहां वो पैदा हुआ था। मुझे किसी ने यह खबर भेजी और मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं आप क्या इस आदमी का मरने के पहले का संकल्प इतना प्रभावशाली हो सकता है ये केवल संयोग है या कि इसके संकल्प का परिणाम इतना प्रभावशाली संकल्प हो सकता है जिंदगी भर हम संकल्प से ही जीते और मरते हैं कमजोर होता है तो कमजोर जिंदगी होती है प्रबल होता है तो प्रबल जिंदगी हो जाती है आदमी के हाथ में एक ही ताकत वो उसकी विल फोर्स की है उसके संकल्प की नहीं ना तो विश्वास से कोई भीतर की यात्रा पर जाता है ना कोई विचार से भीतर की यात्रा पर जाता है न थिंकिंग से न बिलीफ से जाता है विल से संकल्प से संकल्प को थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है संकल्प का मतलब है कि जो भी मैं निर्णय ले रहा हूं वो पूरा है वो निर्णय अधूरा नहीं यदि मैं शांत होना चाहता हूं तो ये मेरा निर्णय पूरा है ये अधूरा नहीं ऐसा ना हो कि मेरा आधा मन कहता हूं, हो शांत हो जाऊं आधा मन कहता हूं, क्या हो क्या करोगे शांत होगा आपका आधमन अपने बाकी आधमन को काट देगा आपका श्रम व्यर्थ हो जाए ये ऐसे ही होगा जिसे कोई आदमी दीवाल पर एक ईंट चढ़ाए और दूसरे हाथ से ईट एक उतार ले और मकान कभी न बने हम करीब करीब जिंदगी में ऐसे ही जीते हम सब संकल्प करते हैं लेकिन इधर करते हैं और इधर से खींच लेते हैं सांझ एक आदमी कहता है सुबह पांच बजे उठना और जब वो कहता है तब भी अगर थोड़ा भीतर झांके तो उसे पता है कि वो उठेगा नहीं वो भी उसे मालूम वो पक्का करता है कि पांच बजे तो उठना ही और तब भी वो अगर बहुत थोड़ी गौर करे तो पता चलेगा इस पांच बजे उठने के भीतर वो आवाज मौजूद है जो कह रही कि कहां उठोगे कैसे उठोगे रात बहुत सर्द है लेकिन अभी इस आवाज को वो जुटला देता है सो जाता है सुबह पांच बजे जब घड़ी का अलार्म बसता है तब वो दूसरी आवाज जो सांझ भी मौजूद थी वो कहती कहां इतनी सर्दी फिर कभी सोचना फिर कल उठना वो फिर सोच आता सुबह पछताता है जब पांच बजे रात वो कर्बड़ बदल के सोता है तब भी भीतर एक आवाज होती कि तुम ये क्या कर रहे हो सांझ निर्णय किया था सुबह पछताना पड़ेगा लेकिन उसको सुनता नहीं सुबह उठता है और पछताता है कि मैंने निर्णय लिया था और यह क्या हो गया मैं उठा क्यों नहीं अपना ही संकल्प आधा अपने ही आधे संकल्प से कट जाता है मनुष्य के जिंदगी का बड़े से बड़ा दुख यही है कि उसका मन खुद ही खंडों में बटा है और एक दूसरे को काट देता है ये जो इन आने वाले दिनों में हम एक अंतर यात्रा पर, जीवन की खोज पर रहस्य के अनुभव के लिए जाने की तैयारी में आए हैं ध्यान रखना है कि संकल्प पूरा हो पूरे मन से तैयारी हो पूरा मन राजी हो तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में एक ही शक्ति है जो कारीकारी -कारी है वो हमारे संकल्प की शक्ति लेकिन अगर वही हमारे पास नहीं है तो हम बिल्कुल निर्जीव हैं जीते जी मरे हुए आदमी तो दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं पहली बात कि विचार करने हम यहां इकट्ठे नहीं हुए इसलिए इन तीन दिनों के लिए विचार की फिक्र छोड़ देना हम यहां विश्वास करने इकट्ठे नहीं हुए इसलिए आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि जैन है कि ईसाई है फिक्र छोड़ देना आपके विश्वासों से यहां कोई प्रयोजन नहीं आपके विचारों से कोई मतलब नहीं आपके संकल्प भर से अर्थ अपने भीतर टटोल लेना कि मैं जो भी निर्णय करूं वो पूरा है ध्यान रहे छोटे छोटे निर्णय से परीक्षा हो जाती इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ लोग जो समझते हों कि वे तीन दिन मौन रख सकते हैं वे मौन ही रखें वो तीन दिन का मौन उनके संकल्प के लिए बड़ा आधार बन जाए वे तीन दिन शब्द का उपयोग ही ना करें थोड़ी अड़चन होगी बहुत ज्यादा अड़चन नहीं होगी और एक दिन में आप अनुभव करेंगे कि ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं थी हम फिजूल ज्यादा बोल रहे थे जरूरत पड़े तो थो थोड़ा कागज पर लिख के कुछ कह देना अन्यथा तीन दिन अधिकतम लोग मौन रह सके तो गहरे परिणाम होंगे छोटा सा संकल्प उनके लिए बड़ा उपयोगी हो जाए जो लोग तीन दिन तक चुप रह सकते हैं बहुत छोटी सी बात है लेकिन बात बड़ी है। क्योंकि चुप रहने का निर्णय अगर निभाया जा सके तो आपके भीतर संकल्प की, की पृष्ठभूमि को निर्माण कर जाएगा और हम जो और प्रयोग करने जा रहे हैं उनमें वो सहयोगी हो, हो जाएगा एक मित्र ने मुझे आके आज्ञा मांगी है कि वे तीन दिन न तो बोलेंगे शब्द का त्याग रखेंगे न भोजन लेंगे भोजन का त्याग रखेंगे और न वस्त्र पहनेंगे वस्त्र का त्याग रखेंगे न मानता हूं उन्हें बहुत परिणाम हो सकेंगे आप भी इन तीन दिनों के लिए अपना ही कोई संकल्प को खोज लेंगे तो भी चलेगा मौम तो बहुत अच्छा है सरलतम है। कोई तीन दिन उपवास रखना चाहे तो तीन दिन उपवास रख ले कोई तीन दिन एक बार ही खाना खाना चाहे तो एक बार ही खाना खा ले कोई आधा खाना खाना चाहे तो आधा खाना खा लेकिन जो भी संकल्प करे उसे तीन दिन पूरा करे उसे फिर तीन दिन के बीच में बदलना नहीं कोई वस्त्र छोड़ के रहना चाहे तो तीन दिन का वस्त्र छोड़ दे कोई कम वस्त्र करना चाहे तो कम वस्त्र कर ले जो भी जिसको ठीक लगे तीन दिन के लिए दो चार संकल्प अपने आसपास खड़े कर ले और उनमें जीने की कोशिश करे तीन दिन उनको तोड़ना ही नहीं चाहे खुद टूट जाए और वो संकल्प नहीं तोड़ना। साधना संकल्प के विस्तार का नाम हम कैसे उसे अपने चारों तरफ फैला लें और हमारा व्यक्तित्व तो संकल्प से कैसे चारों तरफ से आपूरित हो जाए ऐसे छोटे छोटे निर्णय कर लेने के लिए आपसे कहता हूं सभी से जो जिसके ख्याल में आ जाए ऐसे मैंने उदाहरण के लिए सुझाया जो जिसके ख्याल में आ जाए वो इन तीन दिनों के लिए दो चार संकल्प अपने मन में ले ले किसी को कहने की जरूरत नहीं क्योंकि किसी से कोई मतलब नहीं और बाकी लोगों से मैं ये कहता हूं कि इन तीन दिनों में कोई भी आदमी कुछ भी करता हुआ मालूम पड़े आप उस पर न सोच विचार करना ना आप उसकी तरफ देखना ना आप उसकी चिंता लेना और कृपा करके बाधा तो देना ही मत क्योंकि पता नहीं उसने क्या संकल्प लिया अगर कोई आदमी आपको धूप में खड़ा हुआ मिल जाए तो आप मत रोकना कि धूप में क्यों खड़े हो सकता है उसने संकल्प किया हो वो धूप में खड़ा है कोई अगर दो घंटे तक खड़ा हो तो आप मत कहना उससे कि बैठ जाइए क्योंकि हो सकता है उसने दो घंटे खड़े रहने का संकल्प किया हो कोई रेत पर लेटा हो तो लेटे देना कोई कुछ भी कर रहा हो इस शिविर में कोई दूसरे व्यक्ति को किसी शिष्टाचार किसी संकोच किसी औपचारिकता का निभाव नहीं करना यहां आप बिल्कुल अकेले बाकी से आपको कोई भी प्रयोजन नहीं तो ये संकल्प तो कम से कम सभी ले लें कि मैं अकेला हूं यहां मुझे दूसरे से कोई भी प्रयोजन नहीं इन तीन दिन कौन क्या कर रहा है वो उसकी बात वो उसका अपना काम है कोई आपको नाश्ता मिल जाए तो आपको फिक्र नहीं करनी है कोई रोता मिल जाए तो आपको चिंता नहीं करनी है कोई रास्ते पर खड़े हो कोई हंस रहा हो तो आपको चिंता नहीं करनी है आप अपने रास्ते पर हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने संकल्प ले ले तो उसे क्या तीन दिन में संकल्प पूरे करने वो तीन दिन उनको पूरा करता रहे ये उसकी निजी बात हुई जो हम साधना करेंगे वो तो अलग होगी ये उसकी निजी बात हुई जिससे उसके संकल्प की शक्ति की पृष्ठभूमि खड़ी हो जाएगी साधारण लोग कहते सुने जाते हैं गलत है उनकी बात बुनियादी रूप से आज ही एक मित्र आए थे वो कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान करने में जिन्नों के पास संकल्प की शक्ति कम होती है जिनका विल पावर कमजोर होता है उन लोगों को जल्दी हो जाता है मैंने उनसे कहा ये ना समझी की हद ऐसे ख्याल है असल में जिनको नहीं होता उनको कुछ तो जस्टिफिकेशन चाहिए कि उनको क्यों नहीं हो रहा है उनको इसलिए नहीं हो रहा कि उनके पास संकल्प की शक्ति बहुत ज्यादा है तो महावीर के पास संकल्प की शक्ति कम रही होगी तो यादमी बारह वर्ष में सिर्फ एक वर्ष भोजन किया सब मिला जितने दिन भोजन किया वो एक वर्ष के बराबर तीन दिन बारह वर्ष संकल्प की कमजोर शक्ति का परिणाम हो बुद्ध की संकल्प शक्ति कमजोर रही हो। जीसस की संकल्प शक्ति कमजोर रही होगी कि सूली पर चढ़ते वक्त ईश्वर से कह सके कि इन सबको माफ कर देना क्योंकि इनको पता नहीं ये क्या कर रहे मंसूर की संकल्प शक्ति कमजोर रही हो कि जब उसके लोग हाथ पैर काट रहे थे तब भी वो हंस रहा नहीं इस जगत में जिन्होंने ध्यान किया है उनके पास ही संकल्प की शक्ति है और अगर आपको ना हो सके तो जानना कि आपकी संकल्प शक्ति कमजोर है और उसे उठाया जा सकता है उसे जगाया जा सकता है लेकिन इस तरह के भ्रांत ख्याल मन में मत लेना कि मेरी संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा है संकल्प शक्ति का मतलब ये होता है कि हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं हम अगर शांत होना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें अशांत नहीं कर सकती लोगों के संबंध हमने सुना है देखा है आग के अंगारे पर नाच जाते कुछ भी नहीं सिर्फ संकल्प की शक्ति है एक ख्याल पक्का कि नहीं जल सकूंगा इतना सा ख्याल कि नहीं जल सकूंगा पैरों को इतनी क्षमता दे जाता है कि आग का साधारण नियम काम नहीं कर पाता थोड़े से संकल्प की प्रतिभा हो भीतर तो हम और जो संकल्प छिपा है हमारे भीतर उसे भी उठा लेते उसे भी जगा लेते गुरुजी एफ कुछ साधकों को लेकर जैसे आज मैं यहां आपको लेकर आ गया हूं ऐसा गुरजीएफ नाम का एक फकीर कुछ साधकों को लेकर तिफलिस्ट के गांव के बाहर ठहरा हुआ था उसने उन सबसे कहा हुआ था कि जब भी मैं कह दू स्टॉप ठहर जाओ तो जो जहां हो वो वहीं ठहर जाए अगर किसी आदमी ने बाया पैर ऊपर उठाया था चलने के लिए तो बाया ऊपर ही रह जाए आप जमीन पे ना लगे चाहे वो गिरे तो गिर जाए आदमी लेकिन अपनी तरफ से पैर को नीचे ना रखे किसी की आंख खुली है तो खुली रह जाए अब अपनी तरफ से बंद ना हो आंख बंद हो जाए बात अलग लेकिन भीतर ख्याल रहे मैंने बंद नहीं किए मुंह खुला हो बोलने के लिए तो खुला रह जाए तो खुली रह जाए तो उनको बहुत से प्रयोग करवा रहा था संकल्प का प्रयोग है हम अपने साथ भी बेईमानी करते हैं कोई आदमी बाया पर उठाया वो सोचेगा कि एक सेकंड में पता क्या चलता है कि मैंने नीचे रख लिया फिर स्टाफ कर लूंगा लेकिन ये गुरजीएफ को धोखा देने का सवाल नहीं है इससे गुरजीएफ का क्या लेना देना है अपने को धोखा देना है एक सुबह बहुत ही अद्भुत घटना घटी पास ही एक नहर थी जहां शिविर था उनका नहर सुखी है अभी पानी नहीं बहा है उसमें बंद है तीन युवक नहर को पार कर रहे थे अचानक तंबू के भीतर से गुरजेफ ने आवाज दी स्टॉप रुक जाओ वो तीनों भी नहर में रुक गए सूखी नहर थी पानी नहीं था लेकिन तभी अचानक न मालूम किसने नहर खोल दी और जोर से पानी की धार आई एक युवक तो धार को आते देख के छलांग लगा के बाहर हो गया उसने कहा गुरजेफ को तो पता नहीं वो तो तंबू के भीतर बैठा है ये तो प्राण लेवा हो जाएगा ध्यान वो छलांग लगा के बाहर हो गई दो युवक खड़े रहे पानी की धार गले गले तक आ गई तब दूसरे युवक ने सोचा कि अब जरा जरूरत से ज्यादा हुआ जा रहा है अब मुझे निकल जाना चाहिए अभी तक ठीक था लेकिन गुरुजीफ को क्या पता कि यहां प्राण निकल जाएंगे वो छलांग लगा के बाहर हो गए एक युवक भीतर रह गया पानी की धार उसके ऊठो को छूई फिर उसकी नाक डूबी उसके मन में भी एक दो बार खयाल आया कि मैं निकल जाऊं लेकिन उसने कहा कि जब वायदा किया है तो वायदा पूरा करना। उसके मन में भी ख्याल आया कि गुरजीव तंबू के भीतर बैठा है उसे क्या पता लेकिन उसने कहा कि ये तो जब मैंने वायदा किया था तब कोई शर्त ना थी कि तंबू के भीतर हो पता होगा कि नहीं होगा ये कोई शर्त ना थी शर्त सिर्फ इतनी थी कि स्टाफ यानी स्टाफ ठहर जाओ यानी ठहर जाओ इसलिए कोई सवाल उठने का नहीं सिर पर से पानी बह गया गुरुजी ने भागा वो नहर उसने ही छुड़वाई थी वो सब जाना हुआ इंतजाम था वो भागा हुआ बाहर आया नहर में कूदा उस युवक को बाहर निकाला उस युवक से कहा कि क्या हुआ तुम्हारे मन में जब पानी ऊपर से चला गया, उसने कहा मन में पहली दफे मन समाप्त हुआ और मैं ही बचा और मैंने वो पा लिया जिसकी तलाश में मैं आया गुरजी इतने कहा लेकिन अकेली नहर में डूब जाने से कैसे पालोगे उसने कहा नहर में नहीं डूबा संकल्प में डूबा वो आदमी दूसरा आदमी हो गया उसके भीतर क्रिस्टलाइजेशन उसके भीतर कोई चीज केंद्रित हो गई खट्टी हो गई उस व्यक्ति की आत्मा पैदा हो गई उसने पुकार ली अपनी सारी शक्ति जो उसके भीतर पड़ी थी एक गांव पर तीन तीन दिनों में बहुत तरह के दांव, बहुत तरह की चुनौतियां आपको मैं दूंगा अगर आप दांव पे लगा सकते हैं तो परिणाम हो जाएंगे संकल्प का स्मरण रखें कुछ भी अपने संकल्प तय कर लें किसी को बताने की जरूरत नहीं अपने भीतर तय कर लें क्योंकि वो आपकी बात है पूरे करेंगे तो आप नहीं पूरे करेंगे तो आप ईमानदारी तो अपने प्रति बेईमानी तो अपने प्रति किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं हो उसे अपने भीतर ले जाए यदि पूरा कर पाए तो इस शिविर से खाली हाथ लौटने की जरूरत नहीं होगी। अगर पूरा नहीं कर पाए तो समझ लेना चाहिए कि मेरे अतिरिक्त मेरी खोज में और कोई बाधा नहीं लेकिन सब पूरा किया जा सकता है कोई कठिनाई नहीं सिर्फ कठिनाई का ख्याल ही एकमात्र कठिनाई है कि कैसे पूरा करें कोई छोटे से ले बड़े की जरूरत नहीं तीसरी बात इसके पहले कि कल सुबह हम ध्यान शुरू करें आपको ध्यान के संबंध में कुछ समझा दूं ताकि आपके मन में साफ हो जाए पहली बात तो यह है कि ध्यान की प्रक्रिया स्वयं में सोई हुई शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है उसे कुंडलनी कहें उसे प्राण कहें उसे कोई और नाम दे दे हम सबके भीतर बहुत कुछ सोया हुआ है और वो जग न जाए तो हमारी यात्रा के लिए शक्ति नहीं उपलब्ध होती जिस शक्ति से हम जीते हैं वो बहुत ऊपरी बहुत शक्ति है हमारे भीतर जो विश्राम कर रही जो सो रही जिसे हमने कभी छेड़ा नहीं शायद हम जिंदगी में छेड़ेंगे भी नहीं और वो हमारे साथ रहेगी और हम मर जाएंगे जैसे किसी आदमी के पास तिजोरी हो और वो अपने खीसे में दस पांच रुपए रखे हो उन्हीं को अपनी संपत्ति समझ के जिंदगी गंवा दे भूखा रहे प्यासा रहे भीख मांगे और तिजोड़ी का उसे पता ना हो जो की उसकी ही है लेकिन ऐसे ना समझ आदमी बहुत मुश्किल से खोजने से मिलेंगे जिनके पास तिजोड़ी हो और जिनको पता न हो लेकिन जहां तक जिंदगी का संबंध है ऐसे ना समझ आदमी ही मिलेंगे खोजने से भी वो आदमी मुश्किल से मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी की पूरी संपत्ति का उपयोग किया है तो ध्यान के प्रक्रिया का पहला चरण तो है हमारे भीतर की पूरी शक्ति को जगाने के लिए इस शक्ति को जगाने के लिए कोई चोट कोई हैमरिंग की जरूरत है वो हम श्वास का उसमें उपयोग करेंगे पहले 10 मिनट के चरण में ध्यान के हम इतने जोर से श्वास लेंगे तो उसका हम हथौड़ी की तरह उपयोग करेंगे वो श्वास भीतर चोट करे बाहर के भीतर चोट करे उस चोट से हम सोई हुई शक्ति को जगाना शुरू करेंगे आपको शायद पता न हो कि जब भी आपको शक्ति की जरूरत पड़ती चाहे आपको होश हो या ना, आपकी श्वास की चोट से ही शक्ति सदा जगाई जाती आपने कभी ख्याल न किया होगा अगर आपको एक बड़ा पत्थर उठाना हो तो अचानक आप गहरी श्वास लेके भीतर रोक लेते और फिर पत्थर को उठाते कभी आपने सोचा ना होगा कि गहरी सांस लेके भीतर रोक लेने से पत्थर के उठाने का क्या संबंध गहरी सांस के बिना उसी पत्थर को आप अगर साधारण श्वास लेते रहे तो ना उठा सकेंगे जिन लोगों ने पिरामिड के पत्थर चढ़ाए आज वैज्ञानिक बहुत परेशान है कि उस वक्त क्रेन नहीं थी इतने बड़े पत्थर पिरामिड पे चढ़ाए कैसे गए तो उनको चमत्कार मालूम पड़ता है दुनिया के मेरिकल्स में एक मालूम पड़ता है कि इतने इतने बड़े पत्थर इनको सौ सौ आदमी मिलके भी नहीं चढ़ा सकते ये चढ़ाए कैसे गए उन्हें पता नहीं कि जिस इजिप्त में पिराड बने उस इजिप्त को एक साइंस का पता था जो धीरे धीरे भूल गई और वो थी श्वास की चोट से भीतर सोई हुई शक्ति को उठा लेने का रहस्य आपने राममूर्ति का नाम सुना होगा वो अपनी छाती पर हाथी को खड़ा कर सकता था या अपनी छाती पर से कार और ट्रक को निकल जाने दे सकता था या खुद चलती हुई कार को पीछे से पकड़ ले तो पहले घूमते थे लेकिन कार आगे नहीं बढ़ सकती थी और राज छोटा था बहुत छोटा सा राज था और राज ये था कि श्वास की चोट से और श्वास को रोक लेने से भीतर की पूरी शक्ति को पुकारने की तरकीब उसको पता चल गई हमारे भीतर जो भी शक्ति पड़ी है उसे चोट देके जगाना है तो 10 मिनट का जो पहला चरण हम ध्यान का करेंगे उसमें इतने जोर से श्वास लेनी है कि भीतर कोई गुंजाइश ही न रह जाए कि हम इससे ज्यादा भी ले सकते थे श्वास की पूरी ताकत लगा देंगे और जब आप श्वास की पूरी ताकत लगाएंगे तो शरीर डोलने लगेगा शरीर कपने लगेगा शरीर झूलने लगेगा उसको रोकना नहीं पहले ही चरण से जब झूलने लगे तो उसको झूलने देना और श्वास की चोट मारनी शुरू करनी है जितने जोर से चोट पड़ेगी उतना ही शरीर डोलेगा शरीर डोलेगा उतनी ही आसानी होगी चोट मारने में सख्त होकर खड़े नहीं हो जाना चोट मारनी है और शरीर को डोलने देना और उस चोट के साथ शरीर के साथ डोलने लगना। 10 मिनट में पूरी की पूरी हमारे फेफड़े में जितने भी वायु हु है उस सबको रूपांतरित कर लेना है उस सबको बदल देना हमारे फेफड़े में कोई छह हजार छिद्र जिसमें मुश्किल से डेढ़ या दो हजार तक हमारी सांस पहुंचती बाकी चार हजार सदा ही बंद पड़े रह जाते उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ही इकट्ठी होती रहती पूरे के पूरे फेफड़े के सारे छिद्रों में नई ऑक्सीजन नई प्राणवायु पहुंचा देनी जैसे ही प्राणवायु की मात्रा भीतर बढ़ती है वैसे ही शरीर की विद्युत जगनी शुरू हो जाती आप अनुभव करेंगे कि शरीर इलेक्ट्रीफाइड हो गया उसमें बिजली दौड़ने लगेगी रोवा रोआ कपने लगेगा शरीर नाचने की स्थिति में आ जाएगा यह पहला चरण है इस चरण के और भी अर्थ हैं, वो भी मैं आपको कह दू अगर ये चरण पूरा नहीं किया गया तो दूसरे चरण में प्रवेश नहीं हो सकेगा ऐसे ही जैसे कोई पहली सीढ़ी पर न चढ़ाओ तो दूसरी सीढ़ी पर न जा सके पहली सीढ़ी पर पैर रखना जरूरी है तभी दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जा सकता है दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है अगर ये चरण पूरा नहीं किया गया तो बहुत से नुकसान हो जाने का डर परसों ही एक जापानी शादी का मेरे पास आई वो यहां शिविर में भी मौजूद है उसने मुझसे पूछा कि इंडोनेशिया में सुबुद नाम का ध्यान का प्रयोग चलता है उसमें ये जो पहला चरण है वो नहीं है उसमें दूसरी चरण है तीसरा भी जो चरण है वो भी नहीं है उस सुबुत के संबंध में मेरा क्या ख्याल है अगर पहला चरण ना हो जैसा कि सुबुध नाम के ध्यान में नहीं है तो बड़े खतरे पहले चरण से आपके शरीर की पूरी विद्युत विकसित होकर आपके शरीर के चारों तरफ वर्तुल बना लेती अगर ये वर्तुल ना बने तो आपको ऐसी बीमारियां पकड़ सकती हैं, जिनकी आपको कल्पना भी नहीं आप बीमारियों के लिए नॉन रेसिस्टेंस की हालत में हो जाती इसलिए सुबुद का प्रयोग करने वाले बहुत से लोग अजीब अजीब बीमारियों से पीड़ित हो जाते इसलिए पहला चरण पूरा होना बहुत जरूरी है आपके चारों तरफ विद्युत का वर्तुल बनना जरूरी है अन्यथा ध्यान में एक तरह की वल्नरेबल एक तरह की ओपनिंग एक तरह का द्वार खुलता है उसमें से कुछ भी प्रवेश हो सकता है और न केवल बीमारी प्रवेश हो सकती है बल्कि सुबुद के अनेक साधकों को जो बड़ी से बड़ी कठिनाई हुई है वो ये कि कुछ दुष्ट आत्माएं उनमें प्रवेश कर सकती है। ध्यान की हालत में आपके हृदय का द्वार खुला हो जाता है उस वक्त कोई भी प्रवेश कर सकता है। और हमारे चारों तरफ बहुत तरह की आत्माएं निरंतर उपस्थित है यहां आप ही उपस्थित नहीं है और भी कोई उपस्थित इसलिए पहले चरण को हर हालत में पूरा करना जरूरी अगर पहला चरण पूरा है तो आपका शरीर एक तरह का रेसिस्टेंस एक तरह की प्रतिरोधी की दीवाल खड़ी कर लेता है उसमें से कोई भी हानि कर चीज आपके भीतर प्रवेश नहीं पा सकती एक और आपके भीतर से कोई भी शक्ति बाहर नहीं जा सकती वो दीवाल का काम करने लगती जैसे कि हम अपने घर के चारों तरफ बिजली का तार दौड़ा दें और उसमें करंट दौड़ रही हो तो चोर भीतर न घुस सके क्योंकि तार को छुए कि मुश्किल में पड़ जाए भीतर का आदमी भी बाहर न जा सके क्योंकि तार को छुए तो मुश्किल में पड़ जाए ठीक पहले चरण का यही महत्वपूर्ण काम है कि वह आपके चारों तरफ विद्युत का वर्तुल बना दे न तो भीतर से बाहर कुछ जा सके न बाहर से भीतर कुछ आ सके बात पहले चरण के संबंध में यह समझ लेनी जरूरी है कि जब आपकी शक्ति भीतर चोट खा के जगेगी तो आपको बहुत तरह के अनुभव शरीर में होने शुरू हो जाएंगे वो मैं आपको कह दूं ताकि आपको परेशानी ना हो क्योंकि बीच में पूछने का कोई उपाय नहीं होगा शरीर में बहुत तरह के अनुभव हो सकते हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के अनुभव होंगे किसी को लगेगा शरीर बहुत बड़ा होगा घबराहट होगी किसी को लगेगा शरीर पत्थर की तरह बारी हो गया गबड़ाहट होगी किसी को लगेगा शरीर बहुत छोटा हो गया कि आंख खोल के देखने का मन होगा कि मामला क्या है मैं कहीं खो तो नहीं गया लेकिन आंख खोल के देखना नहीं है आप अपनी जगह कहीं कुछ खो नहीं गया ये सारी प्रतीतियां उस शरीर में नई शक्ति के जगने से होनी शुरू हो जाएंगी किसी के शरीर में सांप बिच्छू बेंगते हुए मालूम पड़ने लगेंगे किसी को चींटियां चलती मालूम पड़ने लगेंगी किसी के भीतर विद्युत की धारा बहती मालूम पड़ने लगेगी कि किसी को लगेगा कि कोई चीज झरने की तरह ऊपर से नीचे गिर रही किसी को मालूम पड़ेगा नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज चढ़ रही ये स, इस तरह के बहुत तरह के अनुभव शरीर में होने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही शरीर कुछ हरकतें कुछ मूवमेंट करना चाहेगा उनको रोकना नहीं दस मिनट में जब शरीर पूरी तरह चार्ज शक्ति से भर जाता है तो दूसरे चरण में हम शरीर को छोड़ेंगे वो जो करना चाहे उसे करने देंगे दूसरे चरण में शक्ति को खेलने का मौका देना है। वो जो शक्ति जगी है उसको कोऑपरेट करना सहयोग करना साधारणतः हम रोकते हैं हमारी जिंदगी भर की आदत हर चीज को रोकने की अगर हंसी भी आती तो हम धीरे हंसते हैं जोर से नहीं हंसते रोना भी आता है तो संभाल लेते हैं क्योंकि रोना शोभा नहीं देता नाचने का तो कोई सवाल नहीं है कूदने का कोई सवाल नहीं है हाथ पैर अव्यवस्था से हिलाने का कोई सवाल नहीं है। जिंदगी में हम सब रोके रहते हैं। जब सत्य आपके भीतर जगेगी तो आपके भीतर जो भी रुका है वो सब प्रकट होना चाहेगा इसको आप चाहें रोक लें तो आप रोक सकते लेकिन रोकने से भयंकर नुकसान होगी क्योंकि जो शक्ति जग गई अगर आपने उसे रोका तो आपके लिए सारे रूप से नुकसानकारी सिद्ध होगी उसका जुम्मा मुझ पर नहीं होगा ध्यान का प्रयोग तो व्यर्थ चला ही जाएगा उससे नुकसान भी होने शुरू हो जाएंगे शरीर में ग्रंथियां और गांठे बन जाएंगी उस शक्ति की वो निकलना चाहेगी और आप रोकेंगे तो जैसे ही पहले चरण के बाद शक्ति पैदा होगी आपका शरीर जो भी करना चाहे उसे पूर्णता से सहयोग देना है कोई नाचने लगेगा कोई चिल्लाने लगेगा कोई रोने लगेगा कोई हंसने लगेगा कोई अस्त व्यस्त मुद्राएं बनाने लगेगा कोई आसन बनाने लगेगा शरीर जो भी करना चाहे उसे बिल्कुल ऐसा छोड़ देना है कि हमें कोई प्रयोजन नहीं सिर्फ सांस देना है ये इतनी तीव्रता से साथ देना है कि अगर हाथ थोड़ा हिल रहा हो तो उसे पूरा साथ देना है कि वो पूरा हिल जाए रोकने के नुकसान है सहयोग देने के अभूतपूर्व फायदे अगर आपने पूरा सहयोग दे दिया तो आपके शरीर की नमालूम कितनी बीमारियां जो आपके पीछे पड़ी हो अचानक विलीन हो सकती आपके मन के नमालूम कितने रोग जो चित्त को घेरे हो क्रोध काम लोभ अचानक आप पा सकते हैं कि मन हल्का हो गया और वो बह गए दुख उदासी पीड़ा वे मनस्य ईर्षा वो सब गिर जा सकते हैं अगर शरीर को पूरी तरह से आपने खोल के खेलने का मौका दिया तो आपका शरीर ही नहीं आपके मन की भी कैथारसिस हो जाती रेचन हो जाती और इस दस मिनट का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो यही है कि शरीर का रेचन हो जाए शरीर और मन का सब कुछ जो रुग्ण हमने इकट्ठा किया हुआ वो गिर जाए उसके बाद ही हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं जैसे कोई पहाड़ पर चल रहा हो तो सब बोझ नीचे छोड़ जाता है बोझ साथ में हो तो पहाड़ पर चलना असंभव है जैसी ऊंचाई बढ़ती है वैसे बोझ छोड़ना पड़ता है ध्यान की बड़ी ऊंचाइया हैं, गहराइयां हैं उनमें जाने के लिए सब बोझ छोड़ जाना जरूरी है। इसलिए जो संकोच करे उसका समय व्यर्थ होगा जो शिष्टाचार का ध्यान रखे उसका समय व्यर्थ होगा और समय ही व्यर्थ नहीं होगा अगर उसने पहला चरण पूरा कर लिया है, तो उसे पॉजिटिव हार्म उसे विधायक रूप से हानि पहुंचे और अगर उसने इसका सहयोग दिया तो वो हैरान होकर लौटेगा इस तीन दिन में कि इतना हल्का इतना वेटलेस वो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं था सब हल्का हो जाए इस दूसरे चरण में अनेक लोगों को ऐसा एहसास हो सकता है कि वो कपड़े फेंक दे अगर उन्हें ख्याल हो तो उन्हें फेंक देना उन्हें किसी की फिक्र नहीं लेनी कोई चिंता नहीं लेनी यहां कोई देखने वाला भी नहीं होगा क्योंकि सब आंख बंद के हुए अपने काम में लगे होंगे किसी से किसी को प्रयोजन नहीं कोई किसी को देखता होगा नहीं किसी को देखने से मतलब नहीं बहुत से मित्रों को ऐसा अनुभव होगा कि जब बहुत तीव्रता से शरीर हल्का हो रहा होगा तो थोड़ा सा वस्त्र भी एकदम पहाड़ की तरह पत्थर की तरह भारी हो जाए महावीर पागल नहीं थे कि नग्न हुए नग्न होने का कारण और सैकड़ों लोग उस ध्यान का प्रयोग करके नग्न हुए उसका कारण था ऐसा नहीं है कि वो नग्न आपके लिए अनिवार्य बन जाएगी एक दफा चित्त हल्का हो जाए मन हल्का हो जाए तो आप वापस लौट आएंगे इस दुनिया में और सीधे और साफ हो सकेंगे ये जो रेचन है ये सदा नहीं चलेगा एक ज्यादा से ज्यादा तीन महीने चल सकता है कम से कम तीन सप्ताह चल सकता है अगर किसी ने बहुत तीव्रता की तो तीन दिन में ही समाप्त हो जाए। जब गिर जाएंगी सारी बीमारियां तो आप एकदम हल्के और शांत हो जाएंगी फिर नहीं चलेगा फिर आप करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे दूसरे चरण पर बहुत ध्यान देना जरूरी है क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीसरे में प्रवेश के लिए वो लिंक सेतु का काम करता है और दूसरे में ही सबसे ज्यादा बाधा पड़ती है ना तो आप खुल के नाच पाते हैं ना चिल्ला पाते हैं ना रो पाते ना डोल पाते उससे बाधा पड़ जाएगी मन में से न मालूम क्या क्या निकलना शुरू होगा जानवरों जैसी आवाज निकलने लगेगी तो आपको डर लगेगा कि मैं कैसे निकालू उसे निकलने देना जो भी हो रहा हो उसे स्वीकार करके उसका साथ दे देना पूरा साथ दे देना अगर आप पूरा साथ दे सके तो परिणाम सुनिश्चित है और अद्भुत परिणाम होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते दूसरा चरण पूरा हो तो ही हम तीसरे में प्रवेश कर सकेंगे जो दूसरे पाटक जाएगा वो दूसरे पाटक जाएगा और दूसरे पे अटकना पहले अटकने से भी ज्यादा हानिकार है क्योंकि शरीर काम करना शुरू कर दिया और आपने अगर रोक लिया तो आप न मालूम किस तरह की नई तरह की रुग्णताओं को और नई तरह की मानसिक विक्षिप्तों को निमंत्रण दे सकते हैं हर चीज की हानि उतनी ही होती है जितना लाभ होता है उनकी मात्रा बराबर होती है अगर आप लाभ लेते हैं तो पूरा ले ले अन्यथा हानि हाथ पड़ जाएगी या फिर करें ही मत तो जहां है वहीं बेहतर है करना है तो पूरा समझ के करें और पूरा प्रयोग करें ताकि कि किसी को हानि ना हो जाए तीसरे चरण में जब दूसरे चरण में पूरी तरह शरीर की गतियां शुरू होंगी तो आपको शरीर अलग मालूम होने लगेगा वही उस, उस दूसरे चरण का कीमती अनुभव जब शरीर नाचेगा चिल्लाएगा जानवरों की आवाज करने लगेगा कुछ भी बकने लगेगा कुछ भी बोलने लगेगा रोने लगेगा हंसने लगेगा तब आपको पहली दफा पता चलेगा कि आप अलग खड़े देख रहे हैं और ये शरीर क्या कर रहा है ये आपको भिन्नता का पहला अनुभव होगा कि मैं साक्षी की तरह देख रहा हूं और ये हो रहा है सुना है हमने बहुत कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग हम अलग हैं और ये शरीर अलग है ये सुनी हुई बात है कि ये आपको अनुभव हो सकेगी और यही इस दूसरे चरण का प्रतिफल है कि ये अनुभव हो जाए कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। जैसे ही यह अनुभव होता है तीसरे में हम गति कर जाएंगे तीसरे चरण में पूछना है अपने भीतर मैं कौन ये इतने जोर से पूछना है भीतर ही पूछना है लेकिन इतने जोर से पूछना है कि पैर से लेकर सिर तक ये गूंजने लगे भीतर मैं कौन क्योंकि तो जब ये दिखाई पड़ता है कि शरीर में नहीं हूं तो ये सवाल उठता है कि मैं कौन और इस मौके को छोड़ नहीं देना इसे तीव्रता से पूछना 10 मिनट अपने भीतर तूफान उठा देना है कि मैं कौन दो मैं कौन हूं के बीच में जगह ना बच्चे और जब आप बहुत जोर से भीतर पूछेंगे तो बहुत संभव है कि आपके मुंह से बाहर भी निकलने लगे तो उसका भय नहीं लेना है शुरू करना है भीतर अगर बाहर भी निकलने लगे तो चिंता नहीं करनी निकल जाने देना तीसरे चरण में भी शरीर डोलता रहेगा नाचता रहेगा उसकी चिंता नहीं लेनी डोलने देना नाचने देना तीसरे चरण में दस मिनट तक मैं कौन हूं इतनी तीव्रता से पूछना है कि मन में और ख्याली न रह जाए सारी ताकत इस पे लगा देनी कोई विचार ही न रह जाए अगर आपने पूरी ताकत तीसरे चरण में लगा दी तो चौथा चरण आपको उपलब्ध होगा चौथे चरण में आपको कुछ भी नहीं करना है तीन चरण में हमें करना है चौथे में विश्राम चौथे में हम सिर्फ कोई खड़ा है खड़ा रह जाएगा कोई गिरा है गिरा रह जाएगा कोई बैठा है बैठा रह जाएगा जो जैसा है वैसा रह जाएगा चौथे चरण में दस मिनट तो सिर्फ प्रतीक्षा हम करेंगे जो भी हो उसमें उसके हम प्रतीक्षा करेंगे बहुत कुछ हो सकता है बहुत कुछ होगा बहुत कुछ होता ही है कुछ अनुभव आपसे बात करूं ताकि आपको हो तो आपको परेशानी ना हो जाए किसी के भीतर एकदम बिजली के कोंढने जैसा प्रकाश हो जाए किसी के भीतर हजारों सूरज जले हों ऐसा प्रकाश हो जाए किसी के भीतर सुबह का जैसा प्रभात होता है ऐसा प्रकाश हो जाएगा सबके भीतर अलग अलग होगा प्रकाश का अनुभव होगा अधिकतम लोगों को कुछ थोड़े से लोगों को गहन अंधकार का भी अनुभव होगा कोई अनुभव अनिवार्य नहीं है सबको भिन्न होंगे क्योंकि सबके व्यक्तित्व भिन्न है किसी को नीला रंग दिखाई पड़ेगा किसी को लाल रंग दिखाई पड़ेंगे किसी को कोई ध्वनिया सुनाई पड़ने लगेंगी किसी को कोई स्वाद उतरने लगेगा पांचों इंद्रियों के अनुभव में से कोई भी अनुभव होना शुरू हो जाए वैसा प्रकाश आपने बाहर कभी नहीं देखा होगा जैसा भीतर दिखाई पड़ेगा न वैसी ध्वनि बाहर सुनी होगी जैसी भीतर सुनाई पड़ेगी ये होगा ये चौथे चरण में होगा चौथे चरण के बाद पांचवें चरण हम यहां नहीं उठाएंगे आपको चार तीन चरण आपको करने हैं चौथा होने देना है और पांचवा फिर कभी पीछे आपको होगा किसी को यहां भी हो सकता है उसकी बात नहीं करनी पांचवे में, में सब समाप्त हो जाएगा ना तो प्रकाश रह जाएगा ना अंधकार रह जाएगा ना कोई ध्वनि रह जाएगी ना कोई रंग रह जाएगा ना कोई स्वाद रह जाएगा सब खो जाएगा पांचवें इंद्रियों के सब अनुभव खो जाएंगे पांचवें चरण में जो होगा उसके लिए कहने का कोई भी शब्द नहीं वो जब आपको होगा तभी आप जान सकेंगे चौथे चरण तक हम प्रयोग करेंगे चौथे चरण तक हम ध्यान करेंगे और पांचवा चरण आपको फलित होगा किसी को यहां भी फलित हो जाएगा किसी को घर लौट के फलित होगा किसी को कुछ वक्त लगेगा किसी को कुछ वक्त लगेगा लेकिन यदि आप जारी रखते हैं तो पांचवा चरण भी आ जाएगा जब सब खो जाएगा चौथे के अनुभव भी खो जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में संकल्प ही एकमात्र आधार है इसलिए इस प्रक्रिया को करने के पहले हम परमात्मा को साक्षी रख के पहले संकल्प करेंगे तीन बार और अंत में अपने संकल्प को पूरा करने का ख्याल रखेंगे पूरे समय क्लाइमेक्स पर करना है प्रत्येक चरण को उसकी चोटी पर पीक पर आखिरी ऊंचाई पर करना है उसमें कंजूसी नहीं चलेगी जैसे कि पानी गर्म होता है 100 डिग्री पे जाके गर्म होता है निन्यानबे डिग्री भी रहा तो पानी रह जाता है फिर उबलता नहीं भाप नहीं बनता सौ डिग्री पर भाव बनता है तो आपको अपनी सौ डिग्री ताकत लगा देनी तो ही आप दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और अगर आपने तीन चरणों में सौ डिग्री ताकत लगा दी तो आप पाएंगे एवोपरेशन हो गया वाष्पीकरण हो गया आप उड़ जाएंगे आप नहीं बचेंगे कोई और आपके भीतर आ जाएगा वो जो कोई आ जाता है वही जीवन का रहस्य कहे समाधि कहे, कहे मुक्ति कहें निर्वाण का अनुभव कहें जो भी हम शब्द देना चाहें दे सकते हैं ये तीन चरण इस संबंध में जो भी प्रश्न होंगे वो आप लिख के देते जाएंगे तो रोज रात को हम बात कर लेंगे अब मैं समझता हूं अभी वक्त है तो हम प्रयोग भी करेंगे इस प्रयोग को अभी कर लेंगे ताकि सुबह से बिल्कुल गति से शुरू हो जाए इसमें कोई कमी न रह जाए ये प्रयोग खड़े होकर करने का है और फासले पर खड़े होना यहां तो जगह काफी है और ताकि कोई नाचे तो किसी को चोट ना लग जाए किसी को धक्का ना लग जाए और अगर आपको धक्का लग भी जाए तो आपको फिक्र नहीं करनी आपको अपना काम जारी रखना है तो आप दूर दूर फैल जाएं बातचीत बिल्कुल ना करें बातचीत बिल्कुल ना करें फासले पर हो जाए हाँ, लाइट बुझा दीजिए जरा फैल जाने न आप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं फासले पर फिर लाइट बुझा दी जाएगी अब बातचीत ना करें फासले पर हो जाए चले।, चले एक देखें अपने आस देख लें कि आप के पास जगह है आप उछलें कूदें नाचें कोई और नाचे तो आपको धक्का ना लगे सबसे पहला तो ये संकल्प कि 40 मिनट के लिए हम आंख बंद कर रहे हैं ये आंख जब तक मैं नहीं कहूं तब तक नहीं खोलेगी 40 मिनट के लिए आंख बंद हो रही है आंख बंद कर ले और एक भी व्यक्ति आंख खोल के बीच में नहीं खड़ा रहेगा अगर किसी को खड़ा रहना हो आंख खोल के वो हट जाए यहां से बाहर और बाहर जो लोग खड़े हैं किनारे पर उनमें से कोई भी बात नहीं करेगा अन्यथा दूसरों को बाधा होगी जिनको चुपचाप खड़े रहना है बाहर वो चुपचाप खड़े रहे आंख खोले कोई व्यक्ति बीच में नहीं होगा ईमानदारी से बाहर हट जाए किसी को आंख खोले खड़े रहना वो बाहर हो जाए और पीछे खड़े कोई भी व्यक्तियों से जरा भी बातचीत नहीं होगी ठीक आंख बंद कर लें चालीस मिनट के लिए आंख बंद होती ये हमारा पहला संकल्प हुआ दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने संकल्प कर लें प्रभु को साक्षी रख के मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा प्रभु को साक्षी रख के मैं संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा प्रभु को साक्षी रख के मैं संकल्प करता हूँ ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा पहला चरण शुरू करें दस मिनट के लिए श्वास की चोट मार के भीतर की शक्ति को जगाना श्वास गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, पूरी ताकत लगाएं सांस को भीतर ले जाएं बाहर फेंके शरीर उथलने लगे फिकर ना करें गहरी सांस, गहरी सांस। पूरी ताकत लगा देनी गहरी श्वास देखें कोई खड़ा न रहे बेकार पूरी ताकत लगाएं। गहरी श्वास पूरी चोट मारें भीतर की शक्ति जगह की चोट मारें गहरी श्वास लें गहरी छोड़ें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास सात मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं, गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास भीतर की शक्ति जग रही है नाचें उसकी फिक्र ना करें गहरी श्वास गहरी श्वास और गहरी और गहरी पूरे शरीर में शक्ति जागेगी पूरा शरीर विद्युत से भर जाएगा उसे भर जाने से गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास पांच मिनट बचे हैं, पूरी ताकत लगाएं पूरी ताकत सारे शरीर को श्वास से भर लें, कोई फिक्र नहीं नाच ना आज कोई चिंता ना करें गहरी श्वास शरीर डोलेगा डोलने दें कपेगा कप ले दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी सांस, शक्ति जग रही है रोआ रोआ टपने लगेगा शरीर डोलने लगेगा उसकी फिकिर ना करें चार मिनट बचे हैं मैं चुप हो जाता हूं आप पूरी ताकत लगा दें फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे चरण में प्रवेश नहीं हो सकेगा गहरी श्वास तीन मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा दें पूरी सांस को बाहर फेंकें, भीतर ले जाएं। दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं गहरी श्वास गहरी श्वास सटीक पूरी ताकत लगा दें थोड़ी भी सोई हुई न रह जाए गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास एक मिनट फिर मैं कहूंगा एक दो तीन तक पूरी ताकत लगाए फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास एक पूरी ताकत लगा दें दो तीन पूरी ताकत लगा दें कर जाए शरीर जो करना चाहता है करने दे शरीर जो करना चाहता है करने दे नाचे कूदे रोए चिल्लाए हंसे जो भी शरीर करना चाहता है करने दे the <laughs> बिल्कुल ठीक जोर से जोर से जो भी हो रहा है होने दें और जोर से होने दें जो भी हो रहा है हंसे जोर से हंसे रो रहे हैं जोर से रोएं, चिल्ला रहे हैं जोर से चिल्लाएं, नाच रहे हैं जोर से नाचें अपनी ही जगह पर ताकत लगा दें पर हम तीसरे चरण में प्रवेश करें बहुत ठीक बहुत ठीक जोर से जोर से पूरी ताकत से चिल्लाए रोए हसे ना में प्रवेश करें लोए हंसे शरीर अलग है जोर से करें उतना ही साफ मालूम पड़ेगा शरीर अलग जितने जोर से कर सकें उतना शरीर अलग मालूम पड़ेगा बहुत ठीक एक मिनट बचा है अब मैं एक दो तीन कहूं तब पूरी ताकत लगा देनी शरीर को अलग कर देना पूरी ताकत मिलाए मैं प्रवेश कर जाए नाचते रहें पूछे भीतर मैं कौन हूं नाचते रहे भीतर पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं दस मिनट के लिए भीतर पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूछे भीतर भीतर पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ नाचते रहें नाचते रहें पूछे मैं मकौन हूँ कौन हूँ मकौन हूँ भी तरह एक ही सवाल रह जाए एड़ी से सिर तक मैं मकौन हूँ कौन हूँ मकौन हूँ मकौन हूँ कौन हूँ डोले डोले नाचे पूछे मैं मकौन हूँ कौन हूँ मकौन हूँ मकौन हूँ मकौन हूँ मैं कौन हूं मैं कौन हूं मन को थकर डालना है पूछने मैं कौन हूं मैं कौन हूं देखने बाहर कहे वो लोग बातचीत न करें मैं कौन हूं मैं कौन हूं सात मिनट बचे हैं पूछ डालें अपने मन को जोर से मैं कौन हूं फिर हम विश्राम करेंगे जो जितना थक जाएगा उतने गहरे विश्राम में जा सकेगा मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ डोले डोले नाचे पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बहुत ठीक पूछे मैं कौन हूँ बाहर आवाज निकल जाए फिक्र न करे पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं जोर से पूछे भीतर मैं कौन हूं बाहर निकल जाए चिंता न करें मैं कौन हूं नाचें कूदें पूछें मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मकौन हूँ मकौन हूँ कौन हूँ बहुत ठीक बहुत ठीक कुंडे नाचे पूछे मैं मकौन हूं मकौन हूँ मकौन हूँ कौन हूँ कोई फिक्र नहीं आवाज निकल जाए पूछे मैं कौन हूँ मैं मकौन हूं कौन हूं मकौन हूं मकौन हूं कौन हूं चार मिनट पूछे कौन हूं देखें भीतर प्रवेश ना करें देखने वाले लोग बाहर रहे देखने वाले कोई सज्जन भीतर ना बाहर रहे देखने वालों को बाहर करो वहां जाके मिल मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं तीन मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाए मैं कौन हूं नाचें डोले, पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं बहुत ठीक बहुत ठीक थोड़ा सा समय और है तीन मिनट पूरी ताकत लगा दें मैं कौन हूं मैं कौन हूं कौन हूं कौन हूं मकौन हूं मकौन हूं मकौन हूं मैं हूं कौन मैं कौन हूं जोर से दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूं नाचे कूदें मैं कौन हूं एक मिनट बचा है पूरी ताकत लगा देनी मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? एक पूरी ताकत लगा दे कर जाए न पूछें न ना नाचें छोड़ दें सब छोड़ दें दस मिनट के लिए बिल्कुल शून्य हो जाए छोड़ दें दस मिनट के लिए चौथे चरण में चले जाए छोड़ दें चुप हो जाए अब न पूछें ना पूछे छोड़ दे। दस मिनट के, के, गिर बैठे के लिए जैसे मिट गए दस मिनट के लिए जैसे मर गए खड़े हैं खड़े रह जाएं, गिर गए गिरे रह जाएं, बैठे हैं बैठे रह जाएं। दस मिनट के लिए जैसे मिट गए समाप्त हो गए दस मिनट के लिए सब शून्य हो गए दस मिनट के लिए मिट गए समाप्त हो गए जैसे है ही नहीं दस मिनट गहरे विश्राम में उतर जाएं और भीतर देखते रहें क्या हो रहा है भीतर प्रकाश ही प्रकाश भर जाए अद्भुत प्रकाश भीतर भर जाए प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश भीतर भर जाए देखें दर्शक चले फिर ना जहां चुपचाप वहीं खड़े रहना और बात ना करें बातचीत न करिए दर्शकों में से कोई अंत कल से आपको खड़े नहीं होने दिया जाएगा <पर> दस मिनट के लिए जैसे मर गए मिट गए भीतर प्रकाश ही प्रकाश शेष रह गए भीतर प्रकाश ही प्रकाश शेष रह गए भीतर प्रकाश <करकास सेस> ही <रहुए> <प्र <करकास थी> प्रकाश से प्रकाश प्रकाश आनंद प्रकाश जैसे मिट गए जैसे बूंद सागर में खो जाए भीतर देखते रहे भीतर देखते रहे भीतर देखें भीतर देखें साक्षी मात्र रह जाए अनंत प्रकाश आनंद प्रकाश शेष रहकर आनंद की धाराएं बहने लगेंगी मस्तिष्क से पैर तक आनंद की धाराएं बहने लगेंगी भीतर देखें आनंद ही आनंद भर जाएगा रोए रोए में श्वास श्वास में आनंद ही आनंद भर जाएगा आनंद ही आनंद रह जाता भीतर देखें, भीतर देखें। इसी आनंद के रास्ते प्रभु तक पहुंचना है इसी प्रकाश के रास्ते उसके मंदिर को खोज लेना ठीक से पहचान लें इस प्रकाश की झलक को ठीक से पहचान ले इस आनंद के अनुभव को सब शांत हो गए सब शून्य हो गए किसी और ही दुनिया में खो गए ये दुनिया मिट गई कोई और ही दुनिया शुरू हो गई भीतर भीतर देखें भीतर डूबते जाएं डूबते जाएं देखें प्रकाश ही प्रकाश आनंद ही आनंद शेष रह जाता सब सुन्य हो गया सब शांत हो भीतर प्रकाश ही प्रकाश रह गया आनंद प्रकाश ऐसा प्रकाश जैसा कभी नहीं जाना अपरिचित अज्ञात प्रकाश भर गया आनंद ही आनंद रोआ रोआ स्वास स्वास आनंद से भर गई इस आनंद का स्वाद ठीक से ले लें इसे पहचान दें आने वाले तीन दिनों में इसमें और गहरे और गहरे और गहरे डूबते जाना है रोज और गहरे उतरना रोज और गहरे उतर ही जाएंगे संकल्प करें कि इसमें रोज तीन दिन में गहराई गहराई बढ़ती जाएगी तीन दिन में इसकी गहराई बहुत हो जाएगी प्रकाश ही प्रकाश आनंद ही आनंद शेष रहता प्रकाश ही प्रकाश आनंद ही आनंद रह गए अब दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के परमात्मा को धन्यवाद देते दें दोनों हाथ जोड़ ले सिर झुका लें परमात्मा को धन्यवाद दे दें उसकी अनुकंपा अपार है उसकी अनुकंपा अपार है उसकी अनुकंपा का कोई अंत नहीं उसकी अनुकंपा अपार हाथ जोड़ लें सिर झुका लें उसके अज्ञात चरणों में धन्यवाद दे दें जो आज मिला है वो रोज बढ़ता जाए ऐसी प्रार्थना कर लें जो आज जाना है वो रोज गहरा होता जाए ऐसी प्रार्थना कर लें जो संकल्प आज किया है वो रोज मजबूत होता जाए ऐसी प्रार्थना कर लें उसकी अनुकंपा अपार ऊपर से नीचे से चारों ओर से उसकी अनुकंपा बरस रही चारों ओर उसकी अनुकंपा बरस रही है उसकी कृपा बरस रही है दोनों हाथ छोड़ दें दोनों हाथ आंखों पर रख लें ताकि आंख खोलने में आसानी होगी दोनों आख आंखों पर रख लें थोड़ी देर दोनों हाथ आंखों पर रखे रहे दो चार गहरी सांस लें आंख पर दोनों हाथ हों, दो चार गहरी सांस लें, फिर धीरे से हाथ अलग करके आंखें खोलें, आंख न खुलती हो तो फिर और दो चार गहरी सांस लें आंख पर हाथ रखे रहें फिर आंख खोलें। धीरे दीर धीरे हाथ अलग करके आंख खोल लें जो खड़े हैं वे बहुत आहिस्ता से अपनी जगह बैठ जाएं। बैठते न बने दो चार गहरी सांस लें फिर बैठें। जो गिर गए हैं वे भी दो चार सांस लें धीरे दीर धीरे उठाएं और अपनी जगह पर बैठ जाएं। बातचीत कोई ना करे दो तीन बातें आपसे कहनी फिर हम वेदा हो चुपचाप अपनी जगह बैठ बैठते न बने तो दो चार गहरी सांस लें फिर बैठे जल्दी ना करें उठते ना बने तो भी दो चार गहरी श्वास ले फिर उठें जल्दी ना कर दो चार गहरी स्वास लें फिर शांति से बैठ जाए दो चार गहरी सांस ले अपनी जगह बैठ जाए इस बेटे ले बिठा दे प्रकाश जला दिया जाए खड़े हैं गिर गए हैं वे भी दो चार गहरी श्वास लेने और अपनी जगह बैठ जाए जो खड़े हैं वे भी दो चार गहरी सांस लेके अपनी जगह बैठ जाए जो गिर गए हैं वे भी दो चार गहरी श्वास लेने और अपनी जगह उठा दो चार गहरी सांस ले लें और अपनी जगह बैठ जाए उठते न बने दो चार गहरी सांस लें फिर उठें। दो तीन बातें समझ लें सुबह स्नान करके आना है अधिक लोग तो मौन से रहेंगे जो मौन से न हो वे भी सुबह ध्यान के पहले बिल्कुल चुपचाप आके यहाँ बैठ जाए जहां तक बने बात न करें, यहाँ आके चुपचाप बैठ जाए स्नान करके आए और सुबह कुछ भी पेट में न डालें, खाली पेट आए दोपहर को जो बैठक होगी वो मौन की होगी एक घंटे मेरे पास आप मौन से बैठेंगे उस समय कुछ भी नहीं करना मेरे पास एक घंटे मौन से बैठना है। उस समय भी जिसको जो होगा वो होने देना है कोई चिल्लाने लगे कोई नाचने लगे कूदने लगे तो जो जिससे होगा वो होने देना है कोई रोकना नहीं है दोपहर की दूसरी बैठक में घंटे भर के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकेंगे उस समय जो आपने मौन लिया है वे भी आके प्रश्न पूछ सकते हैं। उतनी उन्हें छुट्टी होगी कि उन्हें कुछ बात मुझसे करनी हो ध्यान के संबंध में हुआ हो अभी कम से कम तीन दिन उसकी बात किसी से ना करें। जो भी हो मुझे कह जाये कुछ पूछना हो मुझसे पूछ जाए एक दफे अनुभव मजबूत हो जाए फिर ही उसकी बात करनी उचित होती अन्यथा नुकसान पहुंचता कल रात की जो बैठक होगी उसमें आपके जो भी सवाल होंगे लिख के दे देंगे उनके हम बात कर लेंगे दर्शक कुछ इकट्ठे हो गए उनमें से कुछ लोग बीच में भीतर आते रहे ये नहीं चलेगा कल से यहां कोई दर्शक की तरह खड़ा नहीं रह सकेगा आपको भाग लेना हो तो ध्यान में सम्मिलित हो अन्यथा यहां न आए यहां अगर कोई भी दर्शक की तरह होगा उसे फौरन बाहर कर दिया जाए इसलिए जिनको भाग लेना है वो यहां आए अन्यथा ना आए यहां देखने वाले की कोई जरूरत नहीं और कोई भी व्यक्ति ध्यान में यहां वहां बीच में नहीं चलेगा एक बात और ध्यान रखनी है कि जगह यहां बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए आप उछले कूदें अपनी ही जगह पर दौड़े मत क्योंकि आप दौड़ेंगे तो फिर कठिनाई होगी जगह नहीं है दूसरे से दो चार लोग टकरा गए गिर गए फिर उनका ध्यान टूट जाएगा। अपनी ही जगह का ख्याल रखें वहीं कूदें, उसने जो भी करना है वहीं कर बागे मत बहुत अच्छा प्रयोग आपने किया है जो मैंने कहा कम से कम 50 प्रतिशत लोगों ने पूरी शक्ति लगाई परिणाम भी हुए हैं कल सुबह से मैं चाहूंगा कि 100 प्रतिशत परिणाम हो 100 सौ लोग शक्ति लगाए तीन दिन में कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए नहीं लौटने का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन आप कुछ भी ना करें तब बहुत असंभव एक कदम आप चलें परमात्मा हजार कदम चलने को सदा तैयार है इन तीन दिनों में आपके भीतर सब कुछ बदल सकता है कोई शक्ति आपके भीतर उतर सकती और सब रूपांतरित सब ट्रांसफॉर्म हो सकता संकल्प करें तीन दिन उसका पूरा प्रयोग करें जो बातें मैंने पहले कही है वो सोच के कुछ संकल्प कर लेना वो तीन दिन पूरे करने हैं अधिकतम मौन रहना जो लोग पूरा मौन ना भी रख सकें वे भी अधिकतम चुप रहें और दिन में भी कोई कहीं बैठा हो कुछ कर रहा हो तो दूसरे लोग उसमें किसी तरह की बात आना दे आपका संकल्प पूरा हो ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हमारी आज की रात की बैठक पूरी